महाभारत कर्ण पर्व एकोन सप्तमोध्याय युधिष्ठिर का व करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का बलाक व्याध और कौशिक मुनि की कथा सुनाते हुए धर्म का तत्व तो बताकर समझाना संजय उवाच उठि मुक्त कौंते ये अचिम जग्राहकृान संजय कहते राजन युधिष्टिर के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने भरत श्रेष्ठ युधिष्टिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली तस् को चित्रेश उस समय उनका क्रोध देखकर सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने पूछा पार्थ यह क्या तुमने तलवार कैसे उठा ली धनंजयराष्ट्रा ही नीमता धनंजय यहाँ तुम्हें किसी के साथ युद्ध करना हो ऐसा तो नहीं दिखाई देता क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों को बुद्धिमान भीमसेन ने काल का ग्रास बना रखा है अब या तो हि कौंतेयराजा दृष्ट्य स राजा भवता दृष्ट कुशली चुधिष्ठि कुंती नंदन तुम तो यह सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लूँ सो तुमने राजा का दर्शन कर लिया राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से सकुशल है सदृष्ट अहन प्रसार्दूल सार्दूल समिक्रम हर्ष काले संाप्त कि मितम्बोहितिह के समान पराक्रमी नृप्रेष्ठ युधिष्ठिर को स्वस्थ देख जब तुम्हारे लिए हर्ष का अवसर आया ऐसे समय में यह मोहकारित कौन सा कृत्य होने जा रहा है न तम पशा कौंते प्रहर वि नंदन मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारे द्वारा वध करने के योग्य हो फिर तुम प्रहार क्यों करना चाहते हो तुम्हारे चित्त में भ्रम तो नहीं हो गया है कस्मात्व भवान खडम परिगृहनाथ सत्वर तत्व पृछा लिखते यदम ते चिकित् खडगम अद्भुत विक्रम पार्थ तुम क्यों इतने उतावले होकर विशाल हाथ में ले रहे हो अद्भुत पराक्रमी वीर मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ इस समय तुम्हें यह क्या करने की इच्छा हुई है जिससे कुपित होकर तलवार उठा रहे हो एव मुक्तस्तु कृष्ण प्रेक्ष मणिष अर्जुन प्रा गोविंद क्रुद्ध सर्प भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर करते हुए सर्प के समान को और देखकर श्रीकृष्ण से कहा सुव तदुक मम चादेन रात परम समक्षम तब गोविंद न तथंत मिहो सहे तस्मादीनम वधिष्याज धर्म भी रुकम जो मुझसे यह दे कि तुम अपना गांधी धनुष दूसरे को दे दो उसका मैं सिर काट लूंगा मैंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर रखी है अनंत पराक्रमी गोविंद आपके सामने ही इस महाराज ने मुझसे यह बात कही है अतः मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता प्रतिज्ञा श्याम नर सतम ए तदर्थम मैं खट गो गृह यदुनंदन यदुनंदन इन नर श्रेष्ठ का वध तो यद करके मैं अपनी प्रतिज्ञा का न करूंगा इसीलिए मैंने यह खड़ग हाथ में लिया है युधिष्ठिरं सोहम युधिषि हवा सकता भविष्या जनादन जनार्दन मैं युधिष्ठिर का वध करके उस सत्य प्रतिज्ञा के भारसे ऊरी हो शोक और चिंता से मुक्त हो जाऊंगा उपस्थिते किंवास्ल उपस्थिति जुगतस्ता तेत था प्रकृष्या भवान् भा आप इस अवसर पर क्या करना उचित समझते हैं आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं अतः आप मुझे जैसे आज्ञा देंगे वैसा ही करूँगा पार्थ मुक्त पुनः संजय कहते राजन यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धिक्कार है धिक्कार है ऐसा कहकर पुनः इस प्रकार बोले श्री कृष्ण हुआ इदानी पाथजा न वृद्धा से न पार्थ इस समय मैं समझता हूं कि तुमने वृद्ध पुरुषों की की सेवा नहीं की है सिंह इसीलिए तुम्हें बिना अवसर के ही क्रोध आ धनंजय यु पाण्डवाद्य धर्म पंडित पांडवपुत्र पांड़ संजय ज्योति धर्म के विभाग को जानने वाला है वह कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि यहाँ आज तुम करना चाहते हो वास्तव में तुम होने के साथ ही बुद्धिहीन भी हो अकार क्रियाण आम चयोगम करो ति कार्याण स पार्थ पुरुषाधम पार्थ जो करने योग्य होने पर भी असाध्य हो तथा जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हो ऐसे कर्मों से जो संबंध जोड़ता है वह पुरुषों में अधम माना गया है अनुसृत्य तु धर्म कथ ये जो समेत विधाम निश्चय जो स्वयं धर्म का अनुसरण एवं आचरण करके शिष्य द्वारा उपासित होकर उन्हें धर्म का उपदेश देते हैं धर्म के संक्षेप एवं विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है इसे तुम नहीं जानते अनिश्चय अवसो मुह पार्थ यथा तम मूढ़ उस नि निर्णय को न जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारे ही समान असमर्थ विवेक शून्य एवं मोहित हो जाता है न ही कार्यम अकार्यम व्या कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसी तरह भी अनायास ही नहीं हो जाता है वह सब शास्त्र से जाना जाता है और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं है अभिज्ञाध भवान यत्य धर्मम रक्षत धर्मवेन प्राणि नाम तुम वधम पार्थ धार्मिको नाम बुद्य से नंदन तुम अज्ञानवश अपने को धर्मज्ञ मान कर जो धर्म की रक्षा करने चले हो उसमें प्राणिहिंसा का पाप है यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती है नाम अवधस्तात मतो मम अनक मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे सकथम भ्रातरम ज्येष्ठम राज धर्म कोविदम अन्याद भवान्न नरशेष्ट प्राप्तिण्यपुमाव नरसे तुम दूसरे गवार मनुष्य के समान अपने बड़े भाई धर्म नरेश का वध कैसे करोगे अयु्यमान शत्रोश मानद परा मुख्य द्रवत शरण चापि गृता प्रपन्न से प्रम्त तथे नवध जो युद्ध न करता हो शत्रुता न रखता हो संग्राम से विमुख होकर भागा जा रहा हो शरण में आता हो हाथ जोड़कर आश्रय में आ पड़ा हो तथा सावधान हो असावधान हो ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते हैं तुम्हारे बड़े भाई में उपरयुक्त सभी बातें हैं तवया च व्रत पार्थ बालेन कृत पुरा तस्मादर्म संयुक्त मौर्ख्यात कर्म व्यवस्थ्य पार्थ तुमने नासमझ बालक के समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी इसलिए तुम मूर्खतावश अधर्मयुक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो स गुरु पार्थ कस्मा हंतु काो भेधावसी असम प्रधार्य धर्म गतिम सूक्ष्म कुंती बताओ तो तुम धर्म के एवं दुर्बोध स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने के लिए कैसे दौड़ पड़े इदम धर्मरहस्यम च तव वक्षामि पांडव यद्रोया तब भीस्मो पांडव या जुधिष्ठि विदुरोह तथा छत्ता कुंती यशस्विनी यशस्वि तत्व निबोधय तनंजय पांडुनंदन मैं तुम्हें यह धर्म का रहस्य बता रहा हूँ धनंजय पितामह पिताम भीष्मुत्र युधिष्ठिर विदुर अथवा यशस्विनी कुंती देवी जे लोग तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकते हैं उसी को मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ इसे ध्यान देकर सुनो सत्य से वचन साधु न सत्या परम तत्व पश्य सत्यम अनुष्ठित सत्य बोलना उत्तम है सत्य से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है परंतु यह समझ लो कि सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन होता है भवे सत्यम अवक्तव्यम वक्तव्यम अन भवे यृतम भवें सत्यम सत्यम चाप्यनृतम भवे जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगलकारक हो अथवा जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य भाषण के समान अनिष्टकारी हो वहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए वहाँ असत्य बोलना ही उचित होगा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 इन पांच अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता सर्वस्य सर्वस्व्यम अन भवेन तथा नृतम भवेम भवेन्न ताद पश्य ते बालो जस्थ सत्यम अनुष्ठित जब किसी का सर्वस्य छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है वहाँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है जो मूर्ख है वही यथाकथंचित व्यवहार में लाए हुए एक जैसे सत्य को सर्वत्र आवश्यक समझता है भवे सत्यम अव्य अव्यक्त भवे सत्यम अवक्त्यम वक्तव्यम अनुष्ठित सत्यानते निश्चित तथो भवत धर्मवे केवल अनुष्ठान में लाया गया असत्य रूप सत्य बोलने योग्य नहीं होता अत वैसा सत्य पहले सत्य और असत्य का अच्छे तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो उसका पालन करें जो ऐसा करता है वही धर्म का ज्ञाता है किमशर्य कृत प्रज्ञ पुरुषोपि सुधारुण सो महत्पापन या पुण्यम बलाकोंधवधाधि जिसके बुद्धि शुद्ध निष्काम है वह पुरुष यदि अत्यंत कठोर होकर भी जैसे अंधे पशु को मार देते देने से बालक बालक नामक व्याध पुण्य का भागी हुआ था उसी प्रकार महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है किश्चर्य पुनर्मूढ़ो धर्म कामोज पंडित सो महत्पात पापम आप कौशिक इसी तरह जो धर्म की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और अज्ञानी वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है अर्जुन वाच आचक्ष भगवन ने तथा कौशिक अर्जुन बोले भगवान बलाक नामक व्याध और नदियों के संगम पर रहने वाले कौशिक मुनि की कथा कहिए जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ सकू वासुदेव वाच पुरा व्याधो भिदो नाम भारत पुत्रदारस्य मृगान कामतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा भारत प्राचीन काल में भलाक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध रहता था जो अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए ही हिंसक पशुओं को मारा करता था कामनावश नहीं वृद्धौ च माता पितर विभर्त्यन्यास संस्थितान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 एक दिन वह पशु को मार लाने के लिए वन में गया किंतु कहीं किसी हिंसक पशु को न पा सका इतने ही में उसे एक पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखाई दिया जो अंधा था नाक से सूख कर की आँख का काम निकाला करता था अदृष्ट पूर्वम अभि तत्सत्यम तेन हतम तदाम अंधे हते त्योम पुष्पर सं यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था तो भी उस समय उसने मार डाला उस अंधे पशु के मारे जाते ही आकाश से व्याध पर फूलों की वर्षा होने लगी। अब सरोगी मनोरम विमानम अगमत स्वर्गान मृग व्याधया साथ ही उस हिंसक पशु को मारने वाले व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया जो अप्सराओं के गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि से मुखरित होने के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था तदूतम सर्वभूता तपस्तप्तावरम प्राप्त कृतमथम स्वयं भुआ अर्जुन लोग कहते हैं कि उस जंतु ने पूर्व में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसीलिए इस प्रकार समस्त प्राणियों का अंत कर देने के निश्चय से युक्त उस जंत को मारकर बलाक स्वर्गलोक में चला गया अतः धर्म का स्वरूप अत्यंत दुर्गे है कौशिकोप्य भवद तपस्वी बहुश्रुत नदीनाम संगमे ग्रामान अधूरा इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था जो बहुत पढ़ा लिखा या शास्त्र नहीं था वह गांव के पास ही नदियों के संगम पर निवास करता था विख्यात धनंजय धनंजय उसने यह नियम ले लिया था कि मैं सदा सत्य ही बोलूंगा इसलिए उन दिनों वह सत्यवादी के नाम से विख्यात हो गया था अथ दस्यो भयात के तनम आविशन तथापि दस्य भय क्रुद्धां तानगंत यत्नत एक दिन की बात है कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उस वन में घुस गए परंतु वे लुटेरे कुपित हो वहाँ भी उन लोगों को यत्नपूर्वक अनुसंधान करने लगे अथ कौशिकम अभेद्य प्रास्त सत्यवादिन कथ में न पथायाता भगवन बहवो जना सत्य न पृष्ठ प्रभ्रोषितासन उन्होंने सत्यवादी कौशिक मुनि के पास आकर पूछा भगवान बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किस रास्ते से गए हैं मैं सत्य के साक्षी से पूछता हूँ यदि आप उन्हें जानते हो तो बताइए स पृष्ठ कौशिक सत्यम वचनम तानुवाच बहु वृक्ष लुल्मन उपाशिता कौशिक उनके इस प्रकार पूछने पर कौशिक मुनि ने उन्हें सच्ची बात बता दी इस वन में जहाँ बहुत से वृक्ष लताए और झाड़िया हैं वहीं वे गए हैं इस प्रकार कौशिक ने उन दसवियों को यथार्थ बात बता दी तथस्ते महतान कौशिकरक सूक्ष्म को विदह। तब उन हृदय डाको ने उन सब का पता पाकर उन्हें माल डाला ऐसा सुना गया है इस तरह वाणी का दुरुपयोग करने से कौशिक को महान पाप लगा जिससे उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ा क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को समझने में कुशल नहीं था यथाचाल्पुत मूढ़ो धर्माण अभिभागे वृद्धाण पृष्ठा संदेह महत्व ध्रमती जिसे शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान है जो विवेक शून्य होने के कारण धर्मों के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानता वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता तो अनुचित कर्म कर बैठने के कारण वह महान नरक के सदृश कष्ट भोगने के योग्य हो जाता है त्रत लक्षणों देश कषिद भविष्य दुष्करम परम ज्ञानम तरको व्यवस्य श्रुते धर्म के बदंती बहुजना धर्मा धर्म के निर्णय के लिए तुम्हें संक्षेप से कोई संकेत बताना पड़ेगा जो इस प्रकार होगा कुछ लोग परम ज्ञान रूप दुष्कर धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं परंतु एक श्रेणी के बहुसंख्यक मनुष्य ऐसा करते हैं कहते हैं कि धर्म का ज्ञान वेदों से होता है प्रत्यसुया च सर्वं मैं तुम्हारे निकट इन दोनों मतों के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता परंतु केवल वेदों के द्वारा सभी धर्म कर्मों का विधान नहीं होता इसलिए धर्मक महर्षियों ने समस्त प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए उत्तम धर्म का प्रतिपादन किया है यदि संयुक्त स धर्म इत निश्चय अहिंसार भूताना धर्म प्रवचन कृतम सिद्धांत यह कि जिस कार्य में हिंसा न हो वही धर्म है महर्षियों ने प्राणियों के हिंसा न होने देने के लिए ही उत्तम धर्म का प्रवचन किया है धारणा धर्म धर्मो धार्यते धारण निश्चयः धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं इसलिए दो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो वही धर्म है ऐसा ही धर्म शास्त्रों का सिद्धांत है मोक्षम नानुकूज कथन चन जो लोग अन्यायपूर्वक दूसरों के धन आदि का अपहरण कर लेना चाहते हैं वे कभी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों से सत्य भाषण रूप धर्म का पालन कराना चाहते हों तो वहाँ उनके समक्ष मौन रह उनसे पिंड छुड़ाने की चेष्टा करे किसी तरह कुछ बोले ही नहीं अवश्यम कूजित संकीजत श्रेय स्तर वक्तुम तत्सत्यम अविचारितम किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए अथवा न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक है ऐसे अवसर पर उस असत्य को ही बिना विचारे सत्य समझो यह कार्यभ्यो व्रतम करोपाद न तत्फल अवापनोती एवं आहुर्मुषि जो मनुष्य किसी कार्य के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारांतर से उपादन करता है वह दम्भी होने के कारण उसका फल नहीं पाता ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है प्राणत्यये विवाहृत् नो अधर्म पश्यशि प्राणसकट काल में विवाह में समस्त कुटुंबियों के प्राणात का समय उपस्थित होने पर तथा हसी परिहास आरंभ होने पर यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता धर्म के तत्व को जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं समझते ये न संवाधान मुचते सपथैरपी से अविचारितम जो झूठों शपथ खाने पर भी लुटेरों के साथ बंधन में पड़ने से छुटकारा पा सके उसके लिए वहां असत्य बोलना ही ठीक है उसे बिना विचारे सत्य समझना चाहिए न चे भ्यो धनम दे सती कथन चरम पापे भ्यो ही धनम दत्तम अपि अपीट जहां तक वस चले किसी तरह उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को भी दुख देता है तस्मा धर्मअन उक्त नृत भवे तेलक्षणोदेश मोदी यहां धर्म यहाँ मवैहिताथिना एकुत् ब्रूहि पाथ यदि बद्यो युधिष्ठि अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर मनुष्य असत्य भाषण के दोष का भागी नहीं होता अर्जुन मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ इसलिए आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्म के अनुसार संक्षेप से तुम्हारे लिए यह विधि पूर्वक धर्माधर्म के निर्णय का संकेत बताया है यह सुनकर अब तुम ही बताओ क्या अब भी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे वैद्य हैं अर्जुन उवाच यथा ब्रूजान महाप्राग्यो यथा ब्रूजान महामति चैवा हितम च यथास्माक अर्जुन बोले प्रभु कोई बहुत बड़ा विद्वान और परम बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का हित हो सकता है वैसा ही आपका यह भाषण हुआ है भवान्मात समूह तथा पितृसमोपिच गृष तमेच पराज श्री कृष्ण आप हमारे माता पिता के तुल्य हैं आप ही परम गति और परम आश्रय हैं पर नी तेषुलोकेशु सु विद्य विच तस्मा भाव परम वेदस यथा तथम तीनों लोको में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित ना हो अत आप ही परम धर्म को संपूर्ण और यथार्थ रूप से जानते हैं अब अध्यम पांडवम वंदे धर्मराजम युधिष्ठिर मम संकल्पे ब्रूहि किंचित अनुग्रह इदम वा परम्र विवक्षत अब मैं पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठि को बध के योग्य नहीं मानता मेरी इस मानसिक प्रतिज्ञा के विषय में आप ही कोई अनुग्रह भाई का वध किए बिना ही प्रतिज्ञा की रक्षा का उपाय बताइए मेरे मन में जो यहाँ कहने योग्य उत्तम बात है उसे पुनः सुन लीजिए जानसीदास मम व्रतम तम यो मत कश्चन मानुषेषु अन्यस्म तम गांडिव द ततो राजा प्रोक्तवास्ते क्षम धनु दे दशार्ह कुल नंदन आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है मनुष्यों में से जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि पार्थ तुम अपना गांधी धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुष को दे दो जो अस्त्रों के ज्ञान अथवा बल में तुमसे बढ़कर हो तो केशव मैं उसे बलपूर्वक मार डालूँ इसी प्रकार भीमसेन को कोई मूछ दाढ़ी रहित कह दे तो वे उसे मार डालेंगे विष्णुवीर राजा युधिष्ठिर ने आपके सामने ही बारंबार मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे दो चेत केशव जी बलोके स्थातालम्यम ध्यावाधेन सा मुक्तो दधम राजो भ्रष्टवीय विचेता केशव यदि मैं युधिष्ठिर को मार डालूं तो इस जीव जगत में थोड़ी देर भी मैं जीवित नहीं रह सकता यदि किसी तरह पाप से छूट जाऊं तो भी राजा युधिष्ठिर के वध का चिंतन करके जी नहीं सकता निश्चय इस समय मैं कि कर्तव्य कर में मूढ़ होकर पराक्रम शून्य और अचे साहु रंगया हूँ यथा प्रति ममलोक बुद्धौ भवेत सत्या धर्म भृता यथा जीवेत पांडवो हम चाह तथा बुद्धम दातुमप्यर्व धर्मत्मा में श्रेष्ठ श्री कृष्ण संसार के लोगों की समझ में जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाए और जिस प्रकार पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर और मैं दोनों जीवित रह सकें वैसी कोई सलाह आप मुझे देने की कृपा करें। वासुदेव वाच राजा श्रांतो विक्षतो दुखित करणे न संख्यन स्थिति प्राण संघय यशान शूत पुत्र भरे भीषम ताड़ितो युद्ध श्री कृष्ण ने कहा वीर राजा युद्धि थक गए हैं कर्ण युद्ध स्थल में अपने तीखे बाण समूहों द्वारा उन्हें छत विक्षत कर दिया है इसलिए ये बहुत दुखी हैं इतना ही नहीं जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी सूत पुत्र ने इनके ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करके इन्हें अत्यंत घायल कर दिया था इसीलिए दुखी होने के कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोष पूर्वक ये अनुचित बातें कही है इन्होंने यह भी सोचा है कि यदि अर्जुन को क्रोध न दिलाया गया तो ये युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेंगे इस कारण से भी वैसी बातें कह दी है जानत तम पांडव ए सचा पे पापम दौ के कर्णमसह्यम तथस्व मुक्तो भृतरोन राध्या समुषाण पार्थ ये पांडुनंदन राजा ये चिठ जानते हैं कि संसार में पापी कर्ण का सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरे के लिए असंभव है पार्थ इसीलिए अत्यंत रोष में भरे हुए राजा ने मेरे सामने तुम्हें कटुवचन सुनाए हैं नृत्योद्युक्तें सततम चाह प्रसह्यो कर्णे दूतमणे निबद्धम तस्म हते कुो निर्जिता से बुद्धि पार्थिवी धर्मपुत्रे कर्ण नित्य निरंतर युद्ध के लिए उद्यत और शत्रुओं के लिए असह्य है आज रणभूमि में हार जीत का जुआ कर्ण पर ही अवलंबित है कर्ण के मारे जाने पर अन्य कौरव शीघ्र ही परास्त हो सकते हैं धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में ऐसा ही विचार काम कर रहा था तथो वम नाती धर्मपुत्र तया प्रतिज्ञाजुन पालनीया जीवन नये नृत्य भवदे तबोधेह तवाम अर्जुन इसलिए धनपुत्र युधिष्ठिर वध के योग्य नहीं है इधर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन भी करना है अतः तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाए वही तुम्हारे लिए अनुरूप होगा उसे बताता हूँ सुनो यदा मानम लभते मान तदा सवहि जीवति जीवलोके यदावमान लभते महांत तदा जीवन मृत्यत इस जीव जगत में मान्य पुरुष जब तक सम्मान पाता है तभी तक वह वा वास्तव में जीवित है जब वह महान अपमान पाने लगता है तब जीते जी मरा हुआ कहलाता है सम्मानित त्वया पार्थिव तथा जमाभ्या वृद्ध लोके सूरि तस्पम कलया प्रयुक्ष तुमने भीमसेन ने नकुल सहदेव तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं सूर वीरों ने जगत में राजा युधिष्ठिर का सदा सम्मान किया है किंतु इस समय तुम उनका थोड़ा सा अपमान कर दो ही ही तो त्वि त्यत्र पार्थ युधिष्ठिर निहितो गुरुवि भारत पार्थ तुम युधिष्ठिर को सदा आप कहते आए हो आज उन्हें तू कह दो भारत यदि किसी गुरुजन को तू कह दिया जाए तो यह साधु पुरुषों की दृष्टि में उसका वध ही हो जाता है एव माचर या एवंतेमराज युधिष्ठिर अधर्मयुक्त अधर्म संयोगम कुरुस्विम कुरुद्व कुंती नंदन तुम धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति ऐसा ही वर्ताव करो कुरुश्रेष्ठ उनके लिए इस समय अधर्मयुक्त वाक्य का प्रयोग करो अथर्वाचार्य देवता अथर्वा और अंगिरा है ऐसी एक श्रुति है जो सब श्रुतियों में उत्तम है अपने भलाई चाहने वाले मनुष्यों को सदा बिना विचारे ही इस श्रुति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए अवधा अवधेन प्रोक्तोस्वि प्रभु धर्मराज उस श्रुति का भाव यह है गुरु को तू कह देना उसे बिना मारे ही मार डालना है तुम धर्मज्ञ हो तो भी जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो दधम जयम पांडव धर्मराज सान्तः पार्थम पांडुनंदन तुम्हारे द्वारा किए गए इस अनुचित शब्द के प्रयोग को सुनकर ये धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें सांत्वना देते हुए क्षमा मांग लेना और इनके प्रति न्यायोचित वचन बोलना भ्राता प्राजस्तव कोपम न जात कुरिया धर्म अवेक्षता मुक्तोंनृता भ्रातृदाच पाराथिष्ट कर्णम तम जहिषूतपुत्र कुंती तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर कभी क्रोध नहीं करेंगे इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण और भ्रातृवध के पाप से मुक्त हो बड़े हर्ष के साथ सूत पुत्र कर्ण का वध कर्णा श्री महाभारते कर्ण पर्व कृष्ण अर्जुन संवाद एकोन सप्तम उध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक उनहत्तरवां अध्याय पूरा हुआ